आवाज की दुनिया के दोस्तों आज के पलों में मैं लेकर आई रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी के इस खंड काव्य में से कर्ण और कृष्ण के बीच का संवाद रश्मि रथी के इस सर्ग में भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन को चेतावनी देकर राज्य सभा से निकलते हैं तो उन्हें बाहर कर्ण मिल जाता है उस समय भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच जो संवाद हुआ है उसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने खंड काव्य रश्मि रथी के तृतीय सर्ग में वर्णित किया है तो आइए सुनते हैं इस संवाद को भगवान सभा छोड़ चले करके रण गर्जना घोर चले सामने कर्ण सकुचाया सा आ मिला चकित सा हरी बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर रथ चला परस्पर पर बात चली शम दम की टेढ़ी घात चली शीतल हो हरि ने कहा हाय अब शेष नहीं कोई उपाय हो विवश हमें धनु धरना है क्षत्रिय समूह को मरना है मैंने कितना कुछ कहा नहीं विष व्यंग कहा तक सहा नहीं पर दुर्योधन मत वाला है कुछ नहीं समझने वाला है चाहिए उसे बस रण केवल सारी धरती की मरण केवल हे वीर तुम ही बोलो अकाम क्या वस्तु बड़ी थी पांच ग्राम वह भी को भारी है मती गई मूल की मारी है दुर्योधन को बोध कैसे इस रण को अवरोधू कैसे सोचो सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा बाहर शोणित की धार, भीतर विधवाओं की पुकार निर्शन बिलाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे चिंता है मैं क्या और करूँ? शांति को छिपा किस ओट धरूँ? सब राह बंद मेरे जाने हाँ एक बार एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है सम्राज् अभी टल सकती है पा तुझे धन्य है दुर्योधन पा तुझे धन्य है दुर्योधन तू एकमात्र उसका जीवन तेरे बल्कि है आस उसे तुझसे जय का विश्वास उसे तू संग उसका छोड़ेगा वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा क्या अघटनीय घटना कराल तू प्रिधा का प्रथम लाल, प्राप्त अनादर सहता है कारों के दल में रहता है, क्षरचाप उठाए आठ प्रहार पांडव से लड़ने हो तत्पर मां का सने पाया न कभी सामने सत्य आया न कभी किस्मत के फेरे में पड़ कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर निज बंधु मानता है पर को कहता है शत्रु सहोदर को पर कौन दोष इसमें तेरा अब कहा मान इतना मेरा चल होकर संग अभी मेरे है जहां पांच भ्राता तेरे बिछुड़े भाई मिल जाएंगे हम मिलकर मोद मनाएंगे कुंती का तू ही तनय चैष्ठ बल शील में परम श्रेष्ठ मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम तेरा अभिषेक करेंगे हम आरती समोद उतारेंगे सब मिलकर पांव पखारेंगे पद भीम पहनाएगा धर्मा चीत चमर डुलाएगा पहरी पर प्रार्थ प्रवर होंगे सहदेव अनुचर होंगे भोजन उत्तरा बनाएगी पांचाली पान खिलाएगी, आहा, आहा क्या दृश्य खिलाएगीब होगा आनंद चमत्कृत जग होगा सब लोग तुझे पहचानेंगे असली स्वरूप में जानेंगे कोई मणि को जब पाएगी कु न समाएगी। अनायास रुप जाएगा स्वयं चुप जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा सब गीत खुशी के गाएंगे तेरा सौभाग्य मनाएंगे कुरु राज्य समर्पण करता हूँ साम्राज्य समर्पण करता हूँ यश मुकुट मान सि बस एक भीख मुझको दे दे कौरव तज रण रोक सके कौरव तज रण रोक सके भू का हर भावी शोक सके सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ क्षण एक तनिक गंभीर हुआ फिर कहा फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है दिन मणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं ग्लानी व्यथा। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं उनमन यह सोचा करता हूं कैसी होगी वह माँ कराल निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है सेवती दस मास तक जिसको पालती उदर में रख जिसको जीवन का अंश खिलाती है अंतर का रुधिर पिलाती है आती फिर उसको फेंक कहीं नागिन होगी वह नारी नहीं नागिन होगी वह नारी नहीं हे कृष्ण आप चुप ही रहिए इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए सुनना न चाहते तनिक जिस माने मेरा किया जनन वह नहीं नारी कुलपाली थी सरपीणी परम विकराली थी पत्थर समान उसका ही था सुख से समाज बढ़कर प्रिय था गोदी में आग लगा करके मेरा कुल वंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया माताओं को बदनाम किया मां का पै पिया मैंने उल्टे अभिशाप लिया मैंने वह तो यशस्विनी बनी रही सबकी भाव मुझ पर तनी रही कन्या वह रही अपरिणिता जो कुछ बीता मुझ पर बीता मैं जाति गोत्र से दीनहीन राजाओं के सम्मुख मलिन जब रोज अनादर पाता था कह शुद्र पुकारा जाता था पत्थर की छाती फटी नहीं कुंती तब भी तो कटी नहीं मैं सूत वंश में पलता था अपमान अनल में जलता था सब देख रही थी दृश्य प्रथा माँ की ममता पर हुई व्रथा छिप कर भी तो सुधी ले न सकी छाया अंचल की देन न सकी पांच तने फूली फूली दिन रात बड़े गौरव में चूर रही रही मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है किस कारण मुझे बुलाती है क्या पांच पुत्र हो जाने पर सुत के धन धाम कमाने पर या महानाश के छाने पर अथवा मन के घबराने पर नारियां सदै हो जाती है बिछड़ो को गले लगाती है कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही वह पाप वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा कुंती को काट न खाएगा सहसा क्या हाल विचित्र हुआ मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ कुंती का क्या चाहता हृदय पांडव की जय यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव यह परिवर्तन क्या है मैं हुआ धनुर्धर जब नामी सब लोग हुए हित के कामी पर ऐसा भी था एक समय जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित स्नेह दर्शाता था विष्ण्यंग सदा बरसाता था उस समय अंक लगा करके अंचल के तले छिपा करके चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर राधा को छोड़ भजू किसको राधा को छोड़ भजू किसको जननी है वही किसको हे कृष्ण हे कृष्ण, जरा यह भी सुनिए सच है कि झूठ मन में धूलों में मैं था पड़ा हुआ किसका स्नेह पाप बड़ा हुआ किसने मुझको सम्मान दिया नृपता दे महिमा मान किया अपना विकास अवरुद्ध देख सारे समाज को क्रुद्ध देख भीतर जब टूट चुका था मन आ गया अचानक दुर्योधन निश्चल पवित्र अनुराग लिए मेरा समस्त सौभाग्य लिए कुंती ने केवल जन्म दिया राधा ने माँ का कर्म किया पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन वह नहीं भिन्न माता से है बढ़कर सोदर भ्राता से है राजा रंग से बना कर में कर उठा करके सामने जगत के ला करके करतब क्या क्या न किया उसने मुझको नव जन्म दिया उसने है ऋणी कर्ण का रोम रोम जानते सत्य यहाँ सूर्य सोम तन मन धन दुर्योधन का है यह जीवन दुर्योधन का है सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा केशव मैं उसे न छोड़ूंगा सच है सच है मेरी है आस उसे मुझ पर अटूट विश्वास उसे हाँ सच है मेरे ही बल पर खाना है उसने महासमत पर मैं कैसा पापी होऊंगा दुर्योधन को धोखा दूंगा रह साथ सदा खेला आया सुयश उससे पाया अब जब विपत्ति आने को है घनघोर प्रलय छाने को है तज उसे भाग यदि जाऊंगा कायर कृतघ्न कहलाऊंगा कुंती का मैं भी एक तने जिसको होगा इसका प्रत्यय संसार मुझे मन में वह यही विचारेगा फिर गया तुरंत जब राज मिला कर्ण बड़ा पापी निकला मैं ही न ना विषम अर्जुन पर भी होगा कलंक सब लोग कहेंगे डर कर ही अर्जुन ने अद्भुत नीति कही चल चाल कर्ण को फोड़ लिया संबंध अनोखा जोड़ लिया कोई भी कहा न चूकेगा सारा जग सारा जग मुझ पर तब त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान लोभी लालची कहा किसको क्या मुख दिखलाऊंगा जो आज आप कह रहे आर्य कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते हम क्यों रण को सज्जित होते मिलतान कर्ण दुर्योधन को पांडव न कभी जाते वन को लेकिन छोड़ चली कुछ पता नहीं किस ओर चली यह बीच नदी की धारा है सूझता नकुल किनारा है ले लील भले यह धार मुझे लौटना नहीं स्वीकार मुझे धर्माधि का जैष्ठ बनू भारत में सबसे श्रेष्ठ बनू कुल की पोशाक पहन कर केशव यह सुयश सुयश क्या है केशव यहां सुयश सुयश क्या है सिर पर कुलिंता का टीका भीतर जीवन का रसफी का अपना न ना नाम जो ले सकते परिचय न तेज से दे सकते ऐसे भी कुछ नर होते हैं कुल को खाते और खोते हैं विक्रमी पुरुष लेकिन सिर पर चलता नक्षत्र पुरखों का धर्म अपना बल तेज जगाता है सम्मान जगत से पाता है सब देख उसे ललचाते हैं हर विविध यत्न अपनाते हैं कुल गोत्र नहीं साधन मेरा पुरुषार्थ एक बस धन मेरा कुल ने तो मुझको फेंक दिया मैंने हिम्मत से काम लिया अब वंश चकित भरमाया है खुद मुझे ढूंढने आया है लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या अपने प्रण से विचरूंगा क्या रण में कुरुपति का विजय वरण या पार्थ हाथ कर्ण का मरण हे कृष्ण यही मति मेरी है तीसरी दही गति मेरी है मैत्री की बड़ी सुखद छाया शीतल हो जाती है काया धिक्कार योग्य होगा वह नर जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो अलग खड़ा कटवाता है खुद आप नहीं कट जाता है जिस नर की बाह जिस तरु की उस छा गैने चलने दूंगा कैसे कुठार चलने दूंगा जीते जी उसे बचाऊंगा या आप स्वयं कट जाऊंगा मित्रता बड़ा अनमोल रतन कब उसे तौल सकता है धन धरती की तो है क्या विसात आ जाए अगर बैंकुट हाथ उसको भी नियोछावर कर दू कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए दुर्योधन पर ले लू बढ़कर अपने ऊपर कटवा दू उसके लिए गला चाहिए मुझे क्या और भला सम्राट बनेंगे धर्मराज या पाएगा कुरु राज ताज लड़ना भर मेरा काम रहा दुर्योधन का संग्राम रहा मुझको न कहीं कुछ पाना है केवल केवल ऋण मात्र चुकाना है कुरु राज चाहता कब हूं साम्राज्य चाहता मैं कब हूं क्या नहीं आपने भी जाना मुझको न आज तक पहचाना जीवन का मूल्य समझता हूं धन को धन को मैं धूल समझता हूँ धन राशि जोगना लक्ष्य नहीं साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं मुझ बल से कर संसार विजय अगणित समृद्धियों का संचय दे दिया मित्र दुर्योधन को कृष्णा छू भी न सकी मन को वैभव विलास की चाह नहीं अपनी कोई परवाह नहीं बस यही चाहता हूं केवल दान की देव सरिता निर्मल कर से से रहे सदा निर्धन को भरती रहे सदा तुच्छ है राज्य क्या है केशव पाता क्या नर कर प्राप्त विभाव चिंता प्रभुत अत्यल्प हास कुछ चाक चिक कुछ पल विलास पर वह भी यही गवाना है कुछ साथ नहीं ले जाना है मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं पाते हैं धन बिखराने को लाते हैं रतन लुटाने को जगसे न कभी कुछ लेते हैं दान ही हृदय का देते हैं प्रासादों के कनकाव शिखर होते कबूतरों के ही घर महलों में गरुड़ न होता है कंचन पर कभी न सोता है रहता वह कहीं पहाड़ों में शैलू की फटी दरारों में होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता निज तपक्षण सत्ता किरिट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण नर विभाव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है चांदनी पुष्प छाया में पल नर भले बने सुमधुर कोमल पर अमृत क्लेश का पिए बिना आतप अंध में जिए बिना वह नहीं कहला सकता विघ्नों को नहीं हिला सकता उड़ते जो झंझा बातों में पीते सौवारि प्रपातों में सारा आकाश अयन जिनका विषधर भुजंग भोजन जिनका वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं धरती का हृदय जुड़ाते हैं मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज सिर पर ना चाहिए मुझे ताज दुर्योधन पर है विपद घोर सत्ता न किसी विधि उसे छोड़ रण खेत पाटना है मुझको अहिपाश काटना है मुझको संग्राम सिंधु लहराता है सामने प्रलय खराता है रह रह कर भूजा फड़कती है बिजली सी नशे कड़कती है चाहता तुरंत मैं कूद पड़ू जीतू की समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजे केशव अवसेर नहीं कीजे केशव धनु की डोरी तन जाने दे संग्राम तुरंत ठन जाने दे तांडवी तेज लहराएगा संसार ज्योति कुछ पाएगा हाँ एक विनय है मधुसूदन मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए जैसे हो जैसे हो इसे छिपा रहिए, वे इसे जान यदि जाएंगे सिंहासन को ठुकराएंगे साम्राज्य कभी स्वयं लेंगे सारी संपत्ति मुझे देंगे मैं भी न उसे रख पाऊंगा दुर्योधन को दे जाऊंगा पांडव वंचित रह जाएंगे दुख से न छूट वे पाएंगे अच्छा अब चला प्रणाम आर्य हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य रण में ही अब दर्शन होंगे से चरण स्पर्शन होंगे, जय हो दिनेश नभ में बिहरे भूतल में दिव्य प्रकाश भरे रथ से राधे उतर आया हरि के मन में विस्मय छाया बोले बोले की वीर शत बार धन्य तुझान मित्र कोई अन्य तूपति का ही नहीं नर्ता का है नर्ता का है अभी आप सुन रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि के तृतीय सर्व से कृष्ण और कर्ण के बीच के संवाद को ऐसी ही कविताओं की लहर उठती रहेंगी एक बार फिर मिलेंगे कभी फुर्सत में आपकी दोस्त भारती परिमल